पुराण कैलाश इस प्रकार का का का कार्य पूरा करके करके करके मंडलों मंडलों निर्माण करें उत्तर से करके, दसों का से आरंभ अक्षत पूजन करके। उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्व आदि नामों का उच्चारण करें और कुत एवं जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें प्रथम मंडल में दो विश्वेदेवों के लिए फिर आठ मंडलों में क्रमशः आठ देवादि के अधिकारियों के लिए तथा दसवें मंडल में सपत्निक मातामह आदि के लिए पाद्य अर्पण करने चाहिए अर्पण वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है ओम सत्य वसु संज का नंदी पाँम पादवल जनम पाद प्रक्षा वृद्धि ओं ब्रह्म विष्णुमहेश नंदीमुखा भर्भुवस्व इदम वह पाँम पादवल जनम पाद प्रक्षा वृद्धि ओं देवर्षि ब्रह्मर्षि छत्रर्षयो नंदीमुखा भृभुवस्व इदम वह पाँम पादवल जनम पाद प्रक्षाला वृद्धि इसी प्रकार अन्य श्राद्धों के लिए वाक्य की ऊा कले नीचा दिए इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धोले और उत्तराभीम खो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो जो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा यह कहे विश्व देवस्व ब्राह्मण से इदमासन विश्व देवस्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए इसके बाद कहे अस्मिन नांदे मुख श्राद्धे विश्व देवा इस नांदे मुख में विश्व के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें तदनंतर प्राप्त प्राप्तताम भवंत आप दोनों ग्रहण करें ऐसा कहे फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे प्राप्त हम दोनों ग्रहण करेंगे इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें मेरे मनोरथ की पूर्ति हो संकल्प की सिद्धि हो इसके लिए आप अनुग्रह करें तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य देव पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि थोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज पदार्थों को परोसकर कर पृथक पृथक कुश बिछा और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वीते ते पृथ्वीते पृथ्वी ते पात्रम तौर पिधानम ब्राह्मण से मृतम जुहो मिश्वाहा यह पूरा मंत्र है इत्यादि मंत्र का पाठ करें वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थांत उच्चारण करके अक्षर सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्य अर्पित करें और अंत में न इस वाक्य का उच्चारण करें। वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है ओम सत्य वसुसंगकेभ्यो विश्वभ्यो देवेभ्यो नानदेव मुखेभ्य स्वाहा न मम इत्यादि सर्वत्र माता आदि के लिए भी अर्पण की यही विधि है अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें कर्म वंदे सांब मीश्वरम जिनके चरणार बिंदों के चिंतन एवं नाम जब से न्यूनता न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूं।